अमृतवाणी कुछ ईश्वरीय रूप आठ ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं कभी मानव रूप में तो कभी चिन्मय रूप में ईश्वरीय रूपों पर विश्वास रखना चाहिए आठ सच्चिदानंद कैसे हैं कोई नहीं बता सकता इसीलिए वे पहले अर्ध नारीश्वर बने जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों किया यह दिखाने के लिए कि वे स्वयं ही प्रकृति पुरुष दोनों हैं फिर एक सीढ़ी नीचे उतर आकर वे अलग अलग पुरुष और प्रकृति बने आठ समुद्र का जल दूर से नीला दिखाई देता है परंतु पास जाकर हाथ में लेकर देखने से स्वच्छ रंगहीन दिखाई देता है श्री कृष्ण भी दूर हैं इसलिए नीले मालूम होते हैं पर वास्तव में वे नीले नहीं वे वर्ण रहित उपाधि रहित नित्य हैं। आठ सौ श्री राम कृष्ण त्रिभंग तीन स्थानों में टेढ़े क्यों हुए हैं श्रीमती राधा के प्रेम में पसीज कर वे त्रिभंग हुए हैं आठ एक भक्त काली माता को योग माया क्यों कहते हैं श्री योग माया अर्थात पुरुष और प्रकृति का योग तुम जो कुछ देख रहे हो वह सभी कुछ पुरुष और प्रकृति का योग है देखा नहीं शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी हुई है शिव शव जैसे पड़े हैं काली शिव की ओर देख रही है यह सभी पुरुष प्रकृति का योग है पुरुष निष्क्रिय है इसलिए इसीलिए शिव शव जैसे पड़े हैं पुरुष के साथ युक्त होकर प्रकृति सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सभी कार्य कर रही है राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अर्थ है 888 ईश्वर की ओर तुम जितना ही अधिक अग्रसर होगे, उतना ही उनके ऐश्वर्य का भान कम होता जाएगा साधक को पहले दर्शन होते हैं दस भुजा धारणी ईश्वरी दुर्गा के रूप के उस रूप में ऐश्वर्य का अधिक प्रकाश है फिर दर्शन होते हैं द्विभुज रूप के तब दस भुजाएं नहीं रहती इतने अस्त्र शस्त्र नहीं रहते फिर गोपाल रूप के दर्शन होते हैं कोई ऐश्वर्य नहीं केवल एक कोमल बालक का रूप है इसके बाद भी दर्शन होते हैं केवल ज्योति के दर्शन